सत्पश्चात् कमल की आभा के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु ने परमपिता ब्रह्मा जी ने कुपेत होकर कहा कि लोकों के स्वामी तथा सर्वव्यापी स्वयं अपने को एवं जगत के कर्ता मुझ सनातन ब्रह्मा को आप नहीं जानते हम दोनों से बढ़कर यह सरीशंकर नाम वाला कौन है उन परमपिता ब्रह्मा का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले हे कल्याणकारक महात्मा शिव के लिए ऐसा निंदित वचन मत बोलिए ये महादेव साक्षात धर्म स्वरूप हैं अत्यंत प्रचंड हैं महायोग प्रदीप्त करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले ये शिव ही इस जगत के कारण हैं ये प्राचीन पुरुष हैं समस्त बीजों में अर्थात कारणों के मूल बीज, अर्थात परम कारण हैं, निर्वेकार हैं, एवं एक मात्र ज्योति के रूप में जगत को प्रकाशित कर रही हैं। इस प्रकार बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी प्रकार ये श्री महादेव स्वयं जगत के साथ खेलते रहते हैं, अर्थात नाना विदलीलाएं रचते रहते हैं। प्रधान अव्यय योनि अव्यक्त प्रकृति तम नित्य आदि ये नाम मुझ प्रशव धर्मी के हैं और जिनकी विषय में आपने पूछा है कि ये कौन हैं वे सिव जन्म मरण आदि दुखों का भली भांति अनुभव करके वैराग्य को प्राप्त यतियों द्वारा दृष्टिगत किए जाते हैं ये शिव बीज मान हैं आप ब्रह्मा बीज हैं तथा सनातन रूप में विष्णु योनि हैं। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर विश्वात्मा परम पिता ब्रह्मा ने उनसे पूछा, आप योनि में बीज तथा परमेश्वर जीव भगवान शिव बीजी बीजवान किस प्रकार हैं? आप मेरे इस सूक्ष्म तथा बीजवान अव्यक्त संदेह का निवारण करने की कृपा करें अनेक प्रकार से लोक तंत्री श्री ब्रह्मा की उत्पत्ति जानकर भगवान विष्णु ने उनके इस परम निगुंड प्रश्न का उत्तर दिया इस महादेव से बढ़कर अन्य कोई भी गुण तत्त्व नहें महत्त्व सर्वोत्कृष्ट स्थान आध्यात्म ज्ञानियों का कल्याण में पादे उन्होंने अपने को इन दो रूपों में विवाहित किया, उनमें जो निर्गुण है, वे अव्यक्त रूप में तथा जो सगुण है, वे महेश्वर रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में माया की विधि को भी जानने वाले आगम तथा दुर्बोध उन्हीं मादेव के लिंग से प्रादुर्भूत बीज सर्वप्रथम मेरीयोनी में गिरा, उन उस सागर रूप योनि में वह बीज स्वर्ण के अंड में परवर्तित हो गया एक हजार वर्षों तक वह अंड जल में ही स्थित रहा इस अवधि के अंत में बायु के द्वारा यह दो भागों में विभक्त हो गया एक खंड से आकाश तथा दूसरे खंड से पृथ्वी का प्राद्रवाभव हुआ यह अति उन्नत जो स्वर्ण परवत मेरू है वह उस अंड के गर्व वरण से निर्मित हुआ तत्पश्चात प्रतिसंध्या देव महादेव भरणेगर्व चतुर्मुख महाप्रभु भगवान ब्रह्मा आविर्भूत हुए तारा, चंद्र तथा नक्षत्र पर्यंत समस्त लोकों को शून्य देखकर मैं कौन हूँ ऐसा आपके विचार करने पर पुनः एक वर्ष के अनंतर यतियों के पूर्वज यत्नशील प्रियदर्शन वाले समस्त भुवनों को अपने तेज से व्याप्त करने वाले कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले श्रीमान सनत कुमार रिभु सनक सनातन और सनंदन नामक वे कुमार आपके पुत्र रूप में आविर्भूत हुए जिनमें सनत कुमार तथा रिभु उद्रेताथे बुद्धि तथा इंद्रियों से अगोचर विशिष्ट ज्ञान संपन्न जगत की स्थिति के कारण रूप तथा तीन प्रकार के तापों से रहित वे कुमार एक साथ उत्पन्न हुए जिनकी कर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं थी जीवन में सुख कम तथा दुख अधिक है जीवन जरा तथा शोक से युक्त है जीवन में जन्म तथा मरण बार-बार होते रहते सुख तथा नरक में दुख ही दुख है और भावी अटल है ये सब बातें अवश्यम भावी हैं ऐसा जानकर रिवू तथा सनत कुमार को आपकी वश में स्थित देखकर त्रिगुणातीत सनक सनातन सनंदन ये तीन आपके महातेजस्वी पुत्र अध्यात्म शब्द ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवर्त हो गए तत्पश्चात उन सनक आदि तीनों कुमारों के आप महादेव की माया से विमोद मोहित हो गए हे अनंग इस प्रकार कल्प के पर्वत होने पर आपका ज्ञान नष्ट हो जाया करता था कल्प में जो सूक्ष्म जीव तथा पार्थिक पदार्थ आवश्यक रह जाते हैं उन सब को जाग्रत करने वाली शक्ति ही ऐश्वर्य माया कही गई है जिस प्रकार यह मेरु पर्वत देवलोक के रूप में प्रसिद्ध है उसी प्रकार उन देव श्रेष्ठ महादेव के इस महात्म को भी प्रसिद्ध समझिए परमेश्वर महादेव का सद्भाव जानकर तथा मुझ कमल नयन को जानकर प्रणव युक्त साम मंत्रों के द्वारा भूतों के भी महाभूत वरदाता जगत गुरु प्रभु महादेव को नमस्कार करके उठिए अन्यथा ये क्रोधित होकर अपने निश्वास मुझे तथा आपको दग्ध कर महान योग तथा अमित बल को जानकर आपको आगे करके अग्निभूत सदृश प्रभाव वाले महादेव के निकट खड़ा होकर मैं उनकी स्तुति करूंगा